केवल आर्थिक युद्ध से भी कोई हल नहीं निकल सकता अतः विभिन्न महाजनी पूंजीवादी गिरोह अपने अपने देशों की राज्य मशीनरी के द्वारा अपने को रोकने के लिए और करों की दीवारें खड़ी कर देते हैं विदेशों से आने वाले माल का कोटा बांध देते हैं दूसरे देशों से विशेष सुविधा देने वाले व्यापारिक समझौते करते हैं ऐसे क्षेत्र बढ़ाने की कोशिशें करते हैं जिन पर वे अपना एकाधिकार रख सके और लड़ाई की तैयारी करते हैं जिसके द्वारा वे कम से कम कुछ समय के लिए तो अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी हो जाएं देश देश में महाजनी साहूकारों के गिरोहों के हाथ में दौलत के सिमटने का परिणाम सदा यही होता रहा है कि बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ते हैं जो विकराल रूप धारण कर लेते हैं ऊपर से देखने में जो शुद्ध आर्थिक प्रक्रिया लगती है अर्थात उत्पादन का और पूंजी का केंद्रीकरण दिखाई पड़ता है उसका सीधा परिणाम होता है एक भयानक सामाजिक विपत्ति यानी युद्ध युद्ध के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण निराकरणवादी शांति का दृष्टिकोण नहीं है मार्क्सवाद उन साम्राज्यवादी युद्धों की निंदा करता है जो स्वतंत्रता के लिए जूझने वाली जातियों को कुचलने के लिए लड़े जाते हैं ऐसे युद्धों को मार्क्सवाद अन्याय के युद्ध मानता है परंतु जब जातिया साम्राज्यवादी आक्रांताओं का प्रतिरोध करने के लिए या साम्राज्यवादी शासन से मुक्त होने के लिए युद्ध करती है अथवा जब जनता शोषण का अंत करने के लिए ग्रह युद्ध छेड़ती है तो मार्क्सवाद इन युद्धों को न्यायोचित मानता है कारण कि शोषकों पर जनता की विजय के द्वारा ही उन परिस्थितियों का अंत किया जा सकता है जिनसे युद्ध उत्पन्न होते हैं किसी साम्राज्यवादी देश की सरकार जब अन्याय का युद्ध कर रही हो तो उस देश के मजदूर वर्ग का कर्तव्य होता है कि वो हर संभव तरीके से युद्ध का विरोध करे और यदि उसमें इस बात की शक्ति हो तो सरकार को हटा ताकत पर कब्जा कर दे युद्ध का अंत कर दे और समाजवाद की ओर बढ़ना शुरू कर दे प्रतिद्वंदी साम्राज्यवादी गिरोहों के बीच प्रतियोगिता का जो संघर्ष चलता है आमतौर पर उससे हालत बिगड़ती जाती है यात्रिक रेशनलाइजेशन होता है अर्थात कम समय में और थोड़े मजदूरों से ज्यादा पैदावार की नई मशीनें लगाई जाती हैं, जिनसे मजदूरों से, से लिए जाने वाले काम की तेजी बेहद बढ़ जाती है उत्पादन का खर्च कम करने और इस तरह नए बाजारों को हथियाने या पुराने बाजारों को प्रतिद्वंदियों से बचाने के लिए मजदूरी काटी जाती है बड़ी बड़ी एकाधिकारी कंपनियाँ खेती की पैदावार यानी कच्चे माल के दाम घटा देती हैं। हथियार आदि खरीदने तथा युद्ध की दूसरी तैयारियाँ करने के वास्ते रुपया बचाने के उद्देश्य से सरकारें समाज सेवा के कामों पर कम खर्च करने लगती है आर्थिक संकट पहले ऐसी कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं और पहले ऐसी कहीं ज्यादा दिनों तक चलते है इन सब कारणों से वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवादियों के विरुद्ध औप जनता के संघर्ष और भी तीव्र हो जाते हैं पूंजीवाद की साम्राज्य अवस्था का समय न केवल युद्धों का बल्कि क्रांतियों का भी युग होता है लेकिन पूंजीवादी साम्राज्यवादी अवस्था की एक और भी विशेषता है जिसे लेनिन ने अपने विश्लेषण में प्रकट किया था साम्राज्यवादी देशों के एकाधिकारी गुट पिछड़ी कौमों का शोषण करके औसत ऐसी अधिक मुनाफा कमा लेते हैं इसका कारण तो ये है की इन कौमों के उत्पादन के तरीके बाबा आदम के जमाने के होते हैं और इसलिए उनके जीवन का स्तर बहुत नीचा होता है दूसरे उनके निर्दयी शासक और पूंजीपति उन्हें जबरदस्ती जानवरों जैसी हालत में रखते हैं तीसरे मशीनों से बने माल की हाथ के बने माल से अदला बदली करते समय विनिमय की दर बहुत ऊंची रखी जा सकती है यहाँ हमारा मतलब रुपए से नहीं माल की मात्रा से पाठकों को याद होगा कि किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य इस बात से निश्चित होता है कि उसके तैयार करने में सामाजिक दृष्टि से आवश्यक औसत मेहनत कितनी लगी है मान लीजिए कि ब्रिटेन में मशीन के जरिए एक मीटर कपड़ा तैयार करने में सामाजिक दृष्टि से आवश्यक जितनी मेहनत लगती है हाथ से चलने वाले करघे आरोप एक मीटर कपड़ा तैयार करने में उससे दस गुनी या बीस गुनी ज्यादा मेहनत लगती है परन्तु जब मशीन का बना कपड़ा हिंदुस्तान में दाखिल होता है तब उसका विनिमय मूल्य एक मीटर हिंदुस्तानी यानी हाथ के बने कपड़े के बराबर होता है यानी हिंदुस्तान में उसका ब्रिटेन से कहीं अधिक मूल्य होता है इस बढ़े हुए मूल्य के बराबर कीमत की हिंदुस्तानी कच्चा माल आदि जब ब्रिटेन में जाकर बिकती हैं, तब इस पूरी क्रिया का परिणाम ये निकलता है की ब्रिटेन में ही वो एक मीटर कपड़ा बेचने ऐसी जितना मुनाफा मिलता हिंदुस्तान में ले जाकर बेचने ऐसी उससे कहीं अधिक मुनाफा मिल जाता है मशीने यदि एक सी हो तब भी कारीगरों की निपुणता से बड़ा फर्क पड़ जाता है और उसके कारण भी अतिरिक्त मुनाफा मिल सकता है और ये बात केवल कपड़े पर ही लागू नहीं होती बल्कि इस प्रकार के सभी सौदों से अतिरिक्त मुनाफा होता है परिणामतः महाजनी पूंजी वाले गिरोह बेशुमार दौलत जमा कर लेते हैं एलर्मैन की हालत की लगभग पचपन करोड़ रूपए और यूल की लगभग साढ़े करोड़ रूपए की संपत्ति अधिकतर इन अतिरिक्त मुनाफो ऐसी ही जमा हुई है गुलाम या औपनिवेशिक देशों की जनता के शोषण से पैदा होने वाले इस अतिरिक्त मुनाफे का मजदूर आंदोलन के लिए विशेष महत्व है मार्क्स ने इस बात का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग ने सबसे पहले दुनिया भर में मशीनों से बना माल बेचना शुरू किया था इसीलिए जब ब्रिटिश मजदूर वर्ग ने अपनी दशा सुधारने के लिए उन पर दबाव डाला तो पूंजीपति वर्ग ने ब्रिटेन के निपुण मजदूरों के ऊपरी हिस्सों को कुछ सुविधाएं दी इस प्रकार ब्रिटेन के इंजीनियरों और कपड़ा मिलों में काम करने वाले निपुण मजदूरों में से कुछ लोग अपना जीवन स्तर दूसरे देशों के मजदूरों से कहीं ऊंचा उठाने में समर्थ हो गए परिणाम ये हुआ कि ये कुछ लोग उपनिवेशों के पूंजीवादी शोषण में ही अपना हित देखने लगे लेन ने बताया कि औद्योगिक दृष्टि ऐसी उन्नत प्रत्येक देश में साम्राज्यवादी अवस्था के आने आरोप यही हुआ और मजदूरों का वो हिस्सा जो और ऐसी बेहतर हालत में था विशेषकर उनके नेता औसरवादी बनते गए यानी इन लोगों ने देश के आम मजदूरों की गिरी हुई हालत का ख्याल नहीं किया बल्कि थोड़ी बेहतर हालत से संतुष्ट होकर अपनी ओर से पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता कर दिया साम्राज्यवादी अवस्था के विकास के साथ साथ ये प्रवृत्ति भी जोर पकड़ती गई। नतीजा ये हुआ कि मजदूर तथा समाजवादी आंदोलन के प्रमुख लोग अपने देश के महाजनी पूंजी के गुट की साम्राज्यवादी नीति को मानने लगे पहले महायुद्ध में ये बात साफ हो गयी कि जब हर जगह यानी रूस को छोड़कर जहां बोल्शेविक मार्क्सवादी बने रहे हर जगह मजदूर आंदोलन के नेताओं ने युद्ध से उत्पन्न अवसर का उपयोग पूंजीपति वर्ग से शक्ति छीनने के लिए नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने देश के साम्राज्यवादियों का लड़ाई में साथ दिया बहुत से देशों में मजदूर वर्ग की पार्टियों के नेताओं के अवसर दृष्टिकोण यानी शासक वर्ग के हितों के साथ अपना हित मिला देने की प्रवृत्ति के कारण 1914 से 1918 की लड़ाई के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों का बनाना आवश्यक हो गया ताकि मजदूर वर्ग की ऐसी पार्टियाँ बने जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर दृढ़ रहे और मजदूर आंदोलन को मार्क्सवाद के रास्ते पर लाने का प्रयत्न करें साम्राज्यवादी अवस्था में औपनिवेशिक जनता का स्वतंत्रता संग्राम भी पहले ऐसी अधिक फैल जाता है अधिक जोर पकड़ देता है किसी औपनिवेशिक देश आरोप जब साम्राज्यवाद का कब्जा हो जाता है और पूंजीवाद उसमें घुसना शुरू करता है तो उत्पादन की पुरानी अवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और वो आधार नष्ट हो जाता है जिसके सहारे पहले अधिकतर लोग जीवन यापन करते थे लंका शहर की मिलों से प्रतियोगिता शुरू हुई तो हिंदुस्तानी बुनकरों का रोजगार नष्ट हो गया और वे अपने करघे छोड़कर खेती करने लगे इससे जमीन पर आबादी का बोझ और बढ़ गया साम्राज्यवादी अवस्था में सरकारी कर्जों का सूद अदा करने और साम्राज्यवादी शासन की गैर फौजी और फौजी मशीनों का खर्च चलाने के लिए नए नए कर लगाए जाते हैं जिनसे सारी जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता है एक ओर ये दोहरी चक्की उपनिवेशों की जनता को पीसती है दूसरी ओर बड़ी बड़ी एकाधिकारी कंपनियाँ जबरदस्ती उपनिवेशों की पैदावार के दाम घटाती है नतीजा ये होता है की गरीबी बेहद बढ़ जाती है और लोग सचमुच भूखो मरने लगते हैं इससे किसान संघर्षों के लिए जमीन तैयार होती है जो उपनिवेशों में बराबर चलते ही रहते हैं शहरी कल कारखानों का उत्पादन बहुत ही बुरी परिस्थितियों में चलाया जाता है मजदूरों को संगठित करने के रास्ते में तरह तरह की बाधाएं डाली जाती हैं, और जब भी संभव होता है उन्हें कुचल दिया जाता है मध्यम वर्ग के लोग विशेषकर बुद्धिजीवी साम्राज्यवादी शासन के बंधनों के नीचे कराने लगते हैं उपनिवेशों के उगते हुए पूंजीपति साम्राज्यवाद के कारण अपने विकास को कुंठित पाते हैं। इस प्रकार एक विशाल व व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हो जाता है। प्रत्येक औपनिवेश देश में विभिन्न परिस्थितियों में यही प्रक्रिया दिखाई देती है मार्क्सवादी इन संघर्षों को पूंजीवादी शोषण के अवश्यभावी परिणाम के रूप में देखते है और समझते है की साम्राज्यवादी गुटों का तख्ता उलटने पर ही उनका अंत होगा इसलिए वे अपने समान शत्रु साम्राज्यवादी देश के महाजनी पूंजीवादी गुट के खिलाफ औपनिवेश जनता के साथ संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। पहले महायुद्ध के समय से ही जो बड़ी शक्तियों के महाजनी पूंजीवादी गुटों के पारस्परिक संघर्ष का फल था पूंजीवाद का आम संकट आरंभ हुआ 1917 में रूस के मजदूर वर्ग ने लेनिन और स्टालिन की अगुवाई में बोलसेविक पार्टी के नेतृत्व में पूंजीपतियों और जमींदारों का शासन पलट दिया और इतिहास में प्रथम समाजवादी राज्य की रचना आरंभ की उस समय से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई एक समाजवादी हिस्सा जिसका बल और असर बराबर बढ़ता जाता था और दूसरा पूंजीवादी हिस्सा जिसमें साम्राज्यवादी अवस्था वाले पूंजीवाद के सभी अंदरूनी विरोध बढ़ रहे थे और पूंजीवादी समाज की राजनीतिक तथा आर्थिक नीवे खोखली कर रहे थे